विचार शुरू में किया जा रहा है तो इसमें एक शंका हुई कि जो आत्म एकत्व बताया जा रहा है प्रवेश वाक्य के आधार पर तो ये प्रवेश वाक्य स्वयं ही असंगतार्थक होने के कारण आत्म एकत्व बोधन में तात्पर्य प्रथम अध्याय का बताना अनुचित होगा क्योंकि प्रवेश वाक्य में बताया गया जो मूर्धा विदारण तथा प्रवेश यह अयुक्त प्रतीत होते हैं युक्ति विरुद्ध प्रतीत होते हैं अनुपपन्न प्रतीत होते हैं दोनों भी मूर्धा विदारण करता परमेश्वर अशरीर होने से अमूर्त हुआ तो अमूर्त परमेश्वर सीमा का विदारण करेगा मूर्धा का इसके लिए कोई ना कोई दृष्टांत चाहिए लौकिक लो, लो तो लोक में अमूर्त पदार्थ ने किसी मूर्त पदार्थ का विदारण किया हो यह दिखता नहीं है और प्रवेश भी सशरीर का होता है देवदत्तादी सशरीर हैं मूर्त हैं वे प्रविष्ट हो सकते हैं अपने द्वारा निर्मित या अन्य के द्वारा निर्मित गृह आदि में तो परमात्मा अशरीर होने से परमा जगत श्रष्टा परमात्मा का कार्यक्रम संघात में प्रवेश मूर्धा का विदारण करके अनुपपन्न होने से माना जाएगा यह वाक्य ही असंगतार्थक है प्रवेश वाक्य तो उसका तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व बोध में हो नहीं सकता यह आशंका हुई इसका समाधान सिद्धांत की ओर से भगवान भाष्यकार पूर्व पक्ष के प्रति दो विकल्प करके कर रहे हैं ये कहा जा रहा है कि जो आपने बताया है ये अनुपन्नत्व असंगतत्व वाक्य प्रवेश वाक्य में वह प्रतीयमान अर्थ विषयक असंगतत्व बता रहे हो या विवक्षित अर्थ के विषय में असंग तत्व बता रहे हो ये दो विकल्प हुए उनमें से प्रथम विकल्प का निराकरण करते हुए ये कहा गया कि बहुत अल्प कथन आपने शंका की है अल्प ही दोष का कथन किया है प्रवेश तथा विदारण अनुपन्न है करके यहां तो सभी के सभी असंगत अर्थ ही हो जाएंगे इसलिए ननु अत्यल्पम इदम चोद्यम बहुचात्र चोदितव्यम इत्यादि वाक्य से प्रथम विकल्प का निराकरण करते हुए ये कहा गया कि पूर्व अध्याय में उक्त जो प्रवेश वाक्य के द्वारा विदारण एवं प्रवेश इससे अतिरिक्त और भी ग्यारह अर्थ हैं प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त वे सब भी मानने पड़ेंगे असंगतार्थक ही हैं तो इन सब में असंगतार्थत्व होने से केवल प्रवेश वाक्य में अनुपन्न असंगतार्थत्व दिखाना यह अत्यल्प दोष दिखाना होगा इस प्रकार प्रथम विकल्प का निराकरण करते हुए निराकरण देखा तो बीच में अन्य किसी ने शंका की कि अस्तु तरी सर्वेत अनुपन्नम तो प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त जो अकरण परमेश्वर का ईक्षण आदि अर्थ है वो सब का सब माना जा अनुपन्न ही यानी अयुक्त ही अनुचित ही असंग असंगतार्थक वाक्य के द्वारा प्रतिपादित होने से इस द्वितीय अस्तुतरी इत्यादि का निराकरण करते हुए द्वितीय विकल्प का निराकरण करने के लिए है न इत्यादि वाक्य तो अस्तु इत्यादि जो प्रतीक है टीका में इसके बाद वाली टीका है इसे देखिए कि विवक्षिता सजापति आत्मनो वपाम इव प्रामाण्य वपाउदखीद इदीनाव न अम अपि युक्त तो विवक्षित अर्थे भी प्रामाण्य संभवे न अप्रामाण्यम न कस्यचिपी युक्तम ऐसा अन्वय करना बीच में तो दो दृष्टांत हैं एक लौकिक दृष्टांत है एक वैदिक दृष्टांत है तो जो विवक्षित अर्थ है उसमें प्रथम अध्याय उक्त सभी वाक्यों का तात्पर्य होने से प्रामाण्य सिद्ध होने से क्या होगा विवक्षित अर्थ में प्रामाण्य संभव होने से किसी भी वाक्य को अप्रमाण नहीं माना जाएगा न तो प्रवेश वाक्य को न तो ईक्षण वाक्य को न तो अन्य उपादान का ग्रहण किए बिना आकाशादी भूतों का सर्जन बताने वाले वाक्य को किसी को भी अप्रमाण नहीं माना जाएगा उनका प्रतीयमान अर्थ अयुक्त होने पर भी युक्ति से सिद्ध न होने पर भी विवक्षित अर्थ में उनका तात्पर्य सिद्ध हो रहा है प्रामान्य सिद्ध हो रहा है इसके लिए जो लौकिक दृष्टान्त तो था विषम भूंस्व इसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं स प्रजापति आत्मनो वपाम पाम उदकी ये वैदिक दृष्टांत है तो यहां पर इस वाक्य का प्रतीयमान अर्थ में तो अप्रामाण्य है ये अर्थवाद वाक्य है और इस अर्थवाद वाक्य से प्राशस्त्य बताया जा रहा है यज्ञ का तो इस प्रकार ये जो प्रजापति प्रजापति यानी यजमान रूप प्रजापति ने क्या किया तो आत्मनो वपाम उदखिदत का अर्थ निकलेगा अपनी वपा का उत्खनन किया उखाड़ा अने अपने वपा कहा जाता है बालों को भी बाल नोचना ये वपा उदक का अर्थ निकलेगा तो इसका बाल नोचना इत्यादि अर्थ में तात्पर्य नहीं है अपितु यज्ञ का यानी मुंडन करना एक अंग माना जाता है ना तो मुंडन किया तो मुंडन दिखाने में तात्पर्य नहीं लेकिन ये प्राचस्त्य बता रहा है आपके यज्ञ का कि इस प्रकार यज्ञ इतना पवित्र है कि उसमें केस आदि न गिरे सिर और दाढ़ी के इसलिए मुंडन करके ही बैठा जाता है ये सब अर्थ आएगा उसका पवित्रत्व यज्ञ का यह तात्पर्य इस, तात्प, इस विवक्षित अर्थ में प्रमाण होने से यह वाक्य अप्रमाण नहीं है प्रतिमान अर्थ में तात्पर्यवान नहीं है ऐसे ही प्रथम अध्याय उक्त सभी अर्थ भी वाक्य भी जो प्रथम अध्याय का विवक्षित अर्थ है आत्म एकत्व बोध उस आत्म एकत्व बोध करा करके प्रमाण हो जाते हैं और आत्म एकत्व है अपूर्व अर्थ और इस अपूर्व अर्थ का अनधिगत अबाधित अर्थ का ज्ञान जनक जो वाक्य होगा उसे माना जाता है प्रमाण तो इस प्रकार ये प्रमाण है ये यह यहां पर कहा गया तो आगे हैं न टीका में ही विवक्षिता थे च न असंगति इति द्वितीय दुषयती तो जो विवक्षित अर्थ है उसमें किसी भी वाक्य की असंगति नहीं है असंगत अर्थ तो किसी भी वाक्य में न होने से द्वितीय दुषयती का अर्थ है द्वितीय जो विकल्प है उसमें उसका निराकरण करता है। विवक्षित अर्थ में असंगता तो यदि मानते हैं पूर्व पक्षी तो उसका निराकरण कर रहे हैं सिद्धांति ने इत्यादि वाक्य से न इत्यादि वाक्य से तो न अत्र आत्मावबोध अत्र आत्मावबोध सर्वो अयम इति तो तो अत्र शब्द प्रथम अध्याय को तो प्रथम अध्याय में विवक्षित अर्थ है आत्माबोध आत्माबोध रूप अर्थ में पूरे अध्याय का तात्पर्य होने से ये बाकी सब का सब ओक्शन बताने वाला वाक्य हो या बोधक वाक्य हो या अन्य जितने भी वाक्य आए हैं प्रवेश वाक्य आदि इनके प्रतीयमान अर्थ में प्रथम अध्याय का तात्पर्य ही न होने से आत्म एकत्व रूप अर्थ को छोड़कर के अन्य अर्थ में तात्पर्य न होने के कारण उन्हें कहा जाएगा प्रतीयमान अर्थ और उस प्रतीयमान अर्थ में अप्राम्य होने पर भी विवक्षित अर्थ में इनका प्रामाण्य सिद्ध हो रहा इसलिए मानना चाहिए बाकी अर्थवाद है ये सब अर्थवाद वाक्यों का प्रामाण्य माना जाता है विवक्षित अर्थ का प्राशस्त दिखा करके इसकी थोड़ी टीका है टीका को देखिए के बाद में लोके स्वयं द्वारम प्रविष्टस्य स्वये द्वारकसु गृहेश आत्मनः देवदत्तर्शना इति बोधयु विदारण प्रवेशने न तो सोर्थो विवक्षित कहते हैं लौकिक दृष्टांत बता रहे हैं। लोक में देखा जाता है कि देवदत्त स्वयं ही गृह का निर्माण करके अनेक द्वार बनाता है गृह प्रवेश घर में प्रवेश का और फिर उसमें प्रविष्ट हो जाता है तो अनेक घरों में अनेक द्वारों के द्वारा प्रविष्ट हुआ जो देवदत्त नाम का व्यक्ति है वह अलग अलग नहीं है जिसमें प्रवेश किया जा रहा है वे तो अलग अलग हैं घर लेकिन प्रविष्ट होने वाला घर में व्यक्ति वह एक है ऐसे शरीर तो अनेक है प्राणादिमत शरीर जीवित शरीर और उसमें प्रवेश करने वाला आत्मा एक है तो दृष्टांत में प्रवेश करता देवदत्त का एकत्व तो दिख रहा है तदवत का है वैसे ही आत्मन तो अनेक शरीरों में प्रवेश करने वाले आत्मा में भी एकत्व। एक, एक बोधय तुम आत्मा एक है ये दिखाने के लिए विदारण भी बताया गया है और प्रवेश भी बताया गया है इसलिए इनका विदारण तथा तो प्रवेश वदन का तात्पर्य आत्म एकत्व ज्ञापन में होने से न तो सो अर्थो विवक्षित सो अर्थ से लेना विदारण तथा तो प्रवेश रूप अर्थ वह विवक्षित नहीं है विवक्षित है हाँ? हाँ, तो तो देवदत्त एक है वो विवक्षित अर्थ है अनेक गृहों में प्रविष्ट होने वाला देवदत्त व्यक्ति वह एक है तो लौकिक दृष्टांत तो नहीं पड़ेगा जो इंद्रिय गोचर है वही लौकिक प्रमाण सिद्ध लेकिन जो प्रवेश करने वाला व्यक्ति है उसमें एकत्व है इस इतना अंश दृष्टांत का दृष्टांत में लेना है ऐसे परमात्मा इंद्रिय गोचर तो नहीं है मूर्त न होने से देवदत्व तो मूर्त है सशरीर होने से और वो सशरीरत्व तो विवक्षित है भी नहीं दृष्टांत का विवक्षित है एकत्व तो जैसे देवदत्त एक है ऐसे अनेक शरीरों का निर्माण करके विदारण मूर्धा का करते हुए प्रविष्ट होने वाला प्रवेशकर्ता परमेश्वर भी एक है तो जो दृष्टांत का दारिष्टांत में विवक्षित अर्थ है एकत्व वो घट रहा है इतने अर्थ में उदृष्टान है इसलिए कहा कि तद्वत आत्मन एकत्वम तो ये आत्मा के एकत्व का ज्ञापन करने के लिए विदारण तथा प्रवेश बताया गया है वह विवक्षित अर्थ नहीं है कौन विदारण तथा प्रवेश तो विवक्षित आत्म एकत्व बोध द्वारतया उत तो विवक्षित जो आत्म है उस विवक्षित अर्थभूत तो आत्म एकत्व का बोध यानी ज्ञान के द्वार यानी साधन के रूप में ये विदारण तथा प्रवेश का कथन होने से माना जाएगा कि विदारण एवं प्रवेश अविवक्षित है, विवक्षित नहीं है और प्राश्यर्थ द्वारतया उक्त वत अर्थ द इत्यर्थ तो ये फिर विदारण तथा प्रवेश आदि प्रतीयमान अर्थ है जिनका उनका प्रामाण्य आत्म एकत्व तो में किस प्रकार होगा क्योंकि उसमें विदारण प्रवेश वाक्य में न तो आत्मा की चर्चा है न तो एकत्व तो की चर्चा है तो कहते हैं वो अर्थवाद है आत्म एकत्व बोध को प्रशस्त बताने वाला अर्थवाद है कैसा तो कहते हैं वत तो जैसे वैदिक दृष्टांत तो पूर्व में बताया गया था वपा वपा उत्खनन रूप जो दृष्टांत है केशवपनादि रूप वह आ, उस दृष्टांत के तरह अर्थवाद है कौन एतया द्वारा प्रापद्यत इत्यादि वाक्य मूर्धान विदार्य तया द्वारा प्राप्त अब भूतार्थ अर्थवाद भी कई प्रकार का होता है ना भूतार्थवाद और ये गुणवा गुणार्थवाद एवं अनुवाद ये सब ये होता है तो उसमें से ये प्रवेश आदि माने जाएंगे प्रवेश आदि को बताने वाले वाक्य माने जाएंगे गुणार्थवाद इसे बताया जा रहा है कि असत एवं प्रवेशादे इह उति गुणाथवाद इति उत्तरा तो वपा उत्खननादि वाक्य जैसा गुनार्थवाद है ऐसे ये प्रवेश तथा विदारण को बताने वाला वाक्य भी गुनार्थवाद है ऐसा अंगीकार करके स्वीकार करके तात्पर्य विषयभूत जो प्रथम अध्याय का अर्थ है आत्म एकत्व वह अबाधित होने से उसी में तात्पर्यवान माना जाएगा वही एक मुख्य अर्थ माना जाएगा प्रथम अध्याय का बाकी अर्थवाद है अर्थवाद में गुणार्थवाद है क्यों तो कहते इसलिए कि असत एव प्रवेशादे आदेह यह उक्ति तो जो गुण अर्थवाद होता है उसमें जो अविद्यमान अर्थ होता है असद अर्थ होता है यानी कल्पित अर्थ होता है मिथ्या अर्थ होता है उसके कथन का उसका कथन किया जाता है और उसका कथन करके किसी की प्रशंसा की जाती है अविद्यमान अर्थ का कथन जिस वाक्य में होता हुआ माना जाता है किसी की प्रशंसा वो वाक्य कर रहा हो उसे गुण अर्थवाद तो यहां प्रवेशा, प्रवेशादि असत है कल्पित है आत्म एकत्व का बोध होने के बाद ये सब का सब जिनमें प्रवेश शरीरादि में प्रवेश हुआ वे शरीरादि भी कल्पित है और शरीरादि रूप कार्यगति ही संसार होने से संसार भी कल्पित है इसलिए असत है असत शब्द का अर्थ है कल्पित तो असत याने कल्पित जो प्रवेश आदि उनका यहाँ पर कथन होने से इति वो तस्थवाद है गुणाथवाद कैसे तो कहते आदि वाक्यवत तो गुणो उप, ये उपोत्खननादि वाक्य जैसा गुण अर्थवाद है ऐसा ये भी गुण अर्थवाद है ऐसा अभी कहा गया आगे कहते हैं कि अग्निर्म से भेषजम इत्यादिवत भूतार्थवाद अंगीकृत्य आह मायावीति तो अग्निर हिमस्य भेषजम ये वाक्य है अर्थवाद ही लेकिन भूतार्थवाद है ही अग्निर्म से भेषजम हिम शब्द का वाचार्थत्व तो है बर्फ ओ होता है इसलिए शैत्य रूप अर्थ लीजिए तो शैत्य का भेसज यानी औषध भेष शैत्य की औषधि है कौन अग्नि यदि किसी को ठंडी लगी है तो ठंडी के दिनों में अलाव शेख के पास में बैठता है ना अलाव ही कहते हैं नो रस्ते में अग्नि जलाते हैं उसमें वो उसके पास में जाकर के बैठता है कमरे में है तो हीटर आदि जलाता है उससे ठंडी से होने वाला जो कष्ट दूर होता है तो ठंडी का भेषज यानी औषधि ठंडी की कौन है अग्नि यह प्रत्यक्ष प्रमाण से भी निश्चित होता है इसलिए इसे माना जाएगा वास्तविक अर्थ को बताने वाला वाक्य तो ये वास्तविक अर्थों को बताने वाला वाक्य होने के कारण भूतार्थवाद है ऐसे ही आपके विदारण प्रवेश आदि भी वास्तविक है ऐसा स्वीकार करना कर, करते हैं यदि तो ये भूतार्थवाद होगा और इस भूतार्थवाद को बताने वाला दूसरा पक्ष बताया जा रहा है किस में भूतार्थवादत्व प्रवेशादि वाक्य में भूता तो बताने वाला ये दूसरा पक्ष है अंगीकृत्य आह मायावी ये अभ्युपगम वाद है अंगीकृत्य ये कह रहे हैं न तो मायावी वत महामायावी देव सर्वज्ञ सर्वशक्ति ही सर्व एक चकार सुखाव बोधन प्रतिपत्योकवत प्रतिपत्थम यहाँ तक क्या नाम चकार यहाँ तक ही लीजिए चकार के पास पूर्ण विराम है चकार के पास पूर्ण विराम होना चाहिए सर्व एत चकार सुखावबोधार्थ सुखावबोधन प्रतिपत्यर्थम यहाँ इसका एक अलग अवतरण है ना टीका में इसलिए या तो वहां तक तो इतना देखिए चकार तक पहले मायावी वत तो लौकिक मायावी जैसे माया से अर्थ प्रकट करके दिखाता है और जब तक माया है उसकी जादू है तब तक वो दिखती रहती है ऐसे ही परमेश्वर भी महामायावी है लौकिक मायावी के तरह परमेश्वर लौकिक माया भी तो केवल माया भी है और महामाया भी है परमेश्वर तो महामायावी देव सर्वज्ञ सर्वशक्ति ही ये सब विशेषण परमेश्वर में जगत कर्ता में घटते हैं ये तत् सर्वम चकार अपनी माया से ये सब कुछ उसने किया परमेश्वर ने तो जो अनुपपन्न प्रतीत हो रहा है ना आयुक्त प्रतीत हो रहा है वो सबका सब माया में संभव है ये कहा जाता है मायायाम सर्वसम्भव और अघटित घटना घटी आता है तो अघटित घटना को घटित कर देती है माया तो माया रूप उपाधि को लेकर के व्यावहारिक सत्य के रूप में सर्वम ये चकार इसलिए परमेश्वर की सृष्टि व्यावहारिक सत्य है और इन सब का तात्पर्य होगा आत्म एक में। अलग बात तो कहा आत्म एकत्व को ही बताना विवक्षित है पहले इसका व्याख्यान देखिए टीका में चकार तक के वाक्य का माया अघटी सर्व उपपद्यते अघटित तस्या घटकत्वात्थ माया से तो जो अघटित होने वाला अर्थ है असंभव अर्थ है वो भी संभव होता है क्योंकि माया अघटित घटक है क्या मतलब अघटित अर्थ को असंभावित अर्थ को भी संभावित करके दिखाने वाली है ये तो माया का माया तो है। मै तया अघटित आगे करते हैं कर्त आने सृष्टियादे अघटिताथवाद गनगरादीवत मृषा स्पष्टीकर्तम अपि सृष्टिया श्रुत्या इति उतम तो कहते इस वाक्य से ये बताया गया कि सृष्टिया दे तो। यद्यपि परमार्थतः आत्मा एकमेवा द्वितीय होने से स्वतंत्र सत्ता वाली सृष्टिया आकाशादि की उत्पत्ति संभव नहीं है स्वतंत्र सत्ता वाले आकाश आदि की माइक आकाश आदि तो हो सकते हैं सत्य आकाश आदि हो नहीं सकते तब परमार्थतः अद जो अद्वैत है उसका बाद होगा ना यदि पारमार्थिक ही सृष्टि आदि मानेंगे तो इसलिए कहते हैं अन्य सृष्टिया अघटिताथत्वाद गृष्यादे मृष्या तो हे एवा। तो जो सृष्टियादि बताए गए हैं वे गंधर्व नगरादि के तरह मृषा ने कल्पित ही है मिथ्या ही है इति इति स्पष्टी कर्तुम हाँ, स्पष्टी कर्तुम अघटितम अपि इति उक्तम तो इसलिए अघटित जो असंभावित जो सृष्टियादि है उनको भी श्रुति के द्वारा बताया गया माया रूप उपाधि को लेकर के सृष्टियादि में मृषात्व दिखाने के लिए अब बोधन प्रतिपत्थ इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार कि ननु आत्मा नु आत्माबोधेत विवक्षि ती साक्षाद स सा उच्यता वृथा प्रपंचन इत्यत आह सुखेति कहते यदि आपको एक आत्मा का ज्ञापन करना ही विवक्षित है प्रथम अध्याय के द्वारा एक आत्मत्व को बताना विवक्षित है तो वही बता देते बाकी व्यर्थ प्रपंच से क्या लेना देना था जो परमेश्वर एक आत्मा ने ईक्षण किया फिर ईक्षण पूर्वक वो ईक्षण का विषय रहा लोक सृष्टि फिर ये मरीच आदि अम्ब मरीची आदि लोग बनाए फिर लोकपाल बनाए तो फिर अन्न बनाया फिर शरीर बनाए ये सारा जो वृथा प्रपंच बताने की क्या जरूरत थी सीधे सीधे बता देते आत्मा एक है जो उपक्रम में बताई है उसी का स्पष्टीकरण कर देते ये वृथा बाकी प्रपंच बताने की क्या जरूरत थी ये शंका हुई इसका उत्तर देते हैं बोधन लोकादि लोकवतो आख्यायिकादि लोकवत आख्याय का पक्ष तक है कि बोधन प्रतिपत् तो सुखपूर्वक आत्मा एक विवक्षित अर्थ का बोध हो जाए विवक्षित अर्थ तो आत्म एकत्व तो ही है उसका सुख पूर्वक जिज्ञासु को बोध हो जाए और वक्ता भी सरलता से समझा सके इसके लिए क्या हुआ कि लोक आख्यायिका आदि का यह कथन है आख्यायिका दि प्रपंच बताया गया है आख्यायिका के माध्यम से दुर्विज्ञ अर्थ को भी वक्ता सरलता से बता सकता है और श्रोता भी सरलता से ग्रहण कर सकता है इसलिए आख्यायिकादी बताई गई भृगु और वरुण जी संवाद रूप आख्यायिका भी आ गई ना अच्छा वो तो तैतरीय में है यहां आयतरे में ये जो लोकपालादी और परमेश्वर का संवाद रूप आख्यायी ये सब कथन होने से आ, सरलता से बोध हुआ प्रतिपाद्य अर्थ का ये युक्ततर पक्ष है का मतलब उचिततम है उचिततर पक्ष है टीका में एक वाक्य है अवबोधनम ये सुखावबोधन प्रतिपत्ति अर्थम लिखा है ना इसमें सुखावबोधन में अवबोधन शब्द का अर्थ टीकाकार करते हैं अवबोधनम प्रतिपादनम अवबोधन शब्द का अर्थ है प्रतिपादन तो सुखे वक्तुहु वक्तु प्रतिपादनार्थम और सुखे न्रोतु प्रतिपत्थ इत्यर्थ अवबोधन शब्द का अर्थ प्रतिपादन होने से ये अर्थ निकल आएगा कि वक्ता भी सरलता से प्रतिपादन कर सके और श्रोता भी सरलता से आत्म एकत्व को ग्रहण कर सके इसलिए ये सब आख्यायिकादी प्रपंच हैं जैसे लोक में बच्चों को समझाने के लिए कथा आदि बताई जाती है कथा आदि के माध्यम से विवक्षित अर्थों को समझाने का प्रयत्न प्राथमिक विद्यालय में होता है ऐसे हैं अब नही इत्यादि का अवतरण है टीका में ननु ननु लोक मैं नु अपूर्वत्वात् अपूर्ववात्परव एव इति आशंक्य इति अज्ञाते अन्यथा आशंक्य अपूर्व तत्तिपत्तिलाभालदात्मथ रुद्ररोदनादे अपूर्व तात्परियापत्तेर्न सृष्ट्यादो इति तो एक शंका का उत्तर रूप वाक्य आ रहा है भाष्य में नही इत्यादि ये भाष्य वाक्य है जिस शंका का उत्तर वह शंका बताई गई है यहाँ पर कि ननु लोक सृष्टिया देर मान तो ये जो लोक सृष्टि आदि है यानी लोक की सृष्टि है और आदि शब्द से लेना लोक पालों की सृष्टि और वो सब जितना प्रतिपादन पहले बताया था वो सब अर्थ आदि शब्द से ग्राह्य वह मानांतर अगोचरत्व न तो परमेश्वर ने अंभ मरीची आदि लोकों की सृष्टि की ऐसा बताने वाला दूसरा कोई प्रमाण न होने से माना जाएगा लोक सृष्टि आदि को प्रमाणांतर अगोचर का मतलब अनधिगत अर्थ मानांतर अगोचर का अर्थ होगा प्रमाणांतर अनधिगत अर्थ तो लोक आदि रूप अर्थ है अनधिगत अर्थ और तद विषेक है कौन आपके ये आख्यायिका आख्याय वाक्य लोकपालदि का और ईश्वर का संवाद रूप वाक्य ये है आख्यायिका वाक्य तो गोचरत्व न मानांतर अगोचरत्व न अपूर्वत्वात् अपूर्व हो गया यानी किसी प्रमाणांतर से अज्ञात रहा और तत्परत्व एवं आख्यायिकाया अस्तु इसलिए जो संवाद रूप आख्याय है इसे लोक रूप अपूर्व अर्थक ही माना जाए इसी में तात्पर्य माना जाए किनका आख्यायिका रूप वाक्य का किसमें लोक सृष्टियादि में ही तात्पर्य मान लिया जाए तो तत्परत्व एव इसमें तत्शब्द का अर्थ है लोक सृष्टियादि तो लोक सृष्टियादि पर ही आख्यायिका में मान लिया जाए इति आशंक्य ऐसी आशंका पूर्व पक्ष की है इसका उत्तर नहीं इत्यादि से जिस अभिप्राय से दे रहे हैं वो अभिप्राय टीकाकार बताते हैं कि अपूर्वत्वे फलवती प्रतिपत्तियाला फलते तात्पर्य नियम भले ही लोक रूप अर्थ जो आख्यायिका से प्रतीत हो रहा है वह अपूर्व रूप अर्थ हो प्रमाणान्तर से अज्ञात हो तो भी अपूर्व होने मात्र से तात्पर्य का विषय नहीं बनेगा वो अपूर्वत्व के साथ साथ सफलत्व भी होना चाहिए उसमें लेकिन लोक सृष्टि आदि को जानने से वेद से लोक सृष्टि आदि को जान लेने मात्र से जो वेदांत का प्रयोजन बताया गया है मोक्ष समूल अध्यास की निवृत्ति रूप वह सिद्ध नहीं होता इसलिए माना जाएगा कि आ, कहां गया तो अपूर्वत्वी तत्प्रतिपत्या फला लाभात तो तत्प्रतिपत्या तो ने लोक सृष्टिया के ज्ञान से समूल अध्यास की निवृत्ति रूप फल का लाभ न होने से अलाभा और फलवती अज्ञाते श्रुते तात्पर्य श्रुति का तात्पर्य विषय वही बनेगा जो सफल अज्ञात हो और सफल हो जिसका ज्ञान सफल है तो अज्ञात सफल अर्थ में श्रुति के तात्पर्य का निर्धारण होने से ऐसा नियम है इसके कारण क्या होगा यदि असफल अर्थ में भी अज्ञात होने मात्र से श्रुति का तात्पर्य मानेंगे तो फिर अन्यथा रुद्र रोदनादेह अपनी अपूर्वत्व तथापि तात्पर्यापत्ते तो अन्यथा का मतलब हुआ सफल अज्ञात अर्थ में श्रुति के तात्पर्य को नियमित नहीं करेंगे ऐसा नियम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि रुद्र रोदनादि को बताने वाले जो वाक्य हैं, उनका तात्पर्य विषय रुद्र रोदनादि भी बनेगा और ये अनिष्टापत्ति होगी इष्ठापत्ति नहीं मान सकते इसको रुद्र रोदन मालूम है ना एक बरही याग होता है और वहां पर एक निषेध वाक्य आया बरही सी रजतन न देयम ये निषेध वाक्य है चांदी का दान प्रसिद्ध है अन्य यागों में लेकिन जो बरही याग होगा उस बरही याग में कहा गया कि रजतम न देयम बरही सी यानी बरही आग में रजतम न देयम दान न करें चांदी दान न करें यह निषेध वाक्य है और वाक्य का अर्थवाद होता है अनिष्ट जिसका निषेध किया जा रहा है उसको करने से भविष्य में प्राप्त होने वाला जो अनिष्ट है वो अनिष्ट को दिखाने वाले वाक्य को कहा जाता है अर्थवाद वाक्य निषेध वाक्य का अर्थवाद वो होगा और विधि रूप जो वाक्य होगा उसका अर्थवाद होगा विधे अर्थ को अपनाने से होने वाला जो विशेष लाभ दिखा करके विधेय अर्थ में वो प्रशंसा करेगा विधेय अर्थ की और निषेध अर्थ की निंदा करेगा जो वाक्य वो भी अर्थवादी माना जाएगा तो एक वाक्य यह वहां एक कथा आई कि सो अरोदित तो, तो सो अरोधित का अर्थ है वह अग्नि रोया तो रुद्र रोदन में रुद्र शब्द का अर्थ है अग्नि रुदनार्थ रुद्र रुदन करने से वह रुद्र कहलाया रुद्र का अर्थ शिव एकादश रुद्रों में से एक रुद्र ऐसा नहीं करना योगिक शब्द है रोदनाथ रुद्र ऐसा तो अग्नि क्यों रोया तो एक बार देवासुर युद्ध हुआ उसमें देवता पक्ष कमजोर पड़ा आसुर पक्ष बलवान पड़ा तो आसुरों का विजय और देवताओं की पराजय होने लगी तो देवताओं ने सोचा कि शत्रु के हाथ में जो उचित उचित वहां के रत्न है वो न लग जाए इसलिए रत्नों को अग्नि के पास दे दिया कहा कि ये संभाल करके रख लेना हम तो स्वर्ग छोड़ करके जा रहे हैं हिमालय में तपस्या करने के लिए क्योंकि ऐसे पराजित हो जाएंगे यहां बैठेंगे तो दे, हमारे शत्रु आसुर हमें मारी डालेंगे तो क्या किया वो अग्नि के पास सौंप करके चले गए उस समय बाद इन्होंने तपस्या से शक्ति अर्जित की और भोग से दुर्बल हो गए आसुर तो फिर देवताओं ने चढ़ाई की देवताओं की दूसरे युद्ध में विजय हुई पराजय हुई की, फिर अग्नि के पास गए सब देवता मिलकर कहा कि वो चौदह रत्न दे दो हमारे तो उन्होंने आ, आ, क्या नाम अग्नि ने क्या किया था उन रत्नों को फेंक दिया था सुरक्षा के दृष्टि से ही समुद्र में लेकिन यह हुआ कि देवताओं ने सोचा कि अग्नि अपने ही रखना चाहते हैं इसलिए कुछ अनुचित शब्द प्रयोग हुए यानी एक प्रकार से देवताओं के साथ अग्नि का अनमनस्क हुआ वाक युद्ध हुआ उससे देवताओं के द्वारा किए गए अपमान से कष्ट हुआ और कष्ट के कारण रोना आया तो अग्नि रोए उनका वो रोना ये जो है आग से निकली हुई दुखाश्रु पृथ्वी पर गिरी और उससे रजत की उत्पत्ति हुई है ऐसी वहां की आख्यायिका है इसलिए कहते हैं कि बरीसी रजतन न दे ऐसा निषेध किया और तब भी कोई यदि करता है बरी में रजतदान तो कहते एक वर्ष के अंदर अंदर चांदी के पिता अग्नि जैसे रोए थे ऐसे देने वाले को रोना पड़ता है यानी ऐसा कर, उनके परिवार में कष्ट आ जाता है कि रोना पड़ता है ये वहां का अर्थवाद वाक्य है तो निंदा में तात्पर्य है किसके रजतदान की निंदा में तात्पर्य है उख्यायिका का वो यहाँ पर बताया रुद, अन्यथा अपि अपुरोत्वेन रुद्ररोदनादे अपूर्व तात्परियापत्तेर नृष्टियादो तात्म इत्याह तो रुद्ररोदनादी अपुरो होने पर भी उनमें तात्पर्य नहीं है निंदा में तात्पर्य है रुद्र रोदन में तात्पर्य नहीं अपितु रजत दान की निंदा में तात्पर्य है वहां पर ऐसा क्यों माना गया इसलिए कि रुद्र रोदन अपूर्व होने पर भी निष्फल है खाली रुद्र रोदन को बताने से क्या लाभ होगा यजमान जो चाहता है वो फल थोड़ी मिलेगा बरी आग का अनुष्ठान करने से जो फल होता है वह फल रुद्र रोदन को जानने मात्र से नहीं होगा तो इसलिए रुद्र रोदन में तात्पर्य न मान करके उस आख्याय का तात्पर्य माना गया निंदा में ऐसे ही यहां पर कहते हैं तत्रापि तात्पर्या तो जैसे निष्फल में भी अपूर्व होने मात्र से तात्पर्य मानेंगे तो रुद्र रोदन आदि में तात्पर्य मानना पड़ता है ये अनिष्टापत्ति है ऐसी अनिष्टापत्ति यहाँ पर भी आएगी कहा आदि में तात्पर्य मानने की तो तात्पर्यापत्य न सृष्टिया दो तात्पर्यम तो आदि अपूर्व होने पर भी निष्फल होने से उनका ज्ञान निष्फल होने से तात्पर्य उसमें नहीं है ये बात नहीं सृष्टि आख्यायिकादि परिज्ञात किंचित फल इश्यते इसे बताई जा रही है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं